आज हमारा स्वेद स्वाध्याय के अंतर्गत नवीन पुस्तक आर्या अभिनय इसका स्वाध्याय आरंभ हो रहा है इस पुस्तक की विशेषता है वैदिक धर्मी ईश्वर के जो उपासक हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं साधना के क्षेत्र में उपासना के क्षेत्र में किस प्रकार से आंतरिक क्रियाकलापों को करें कैसे उनके विचार व्यवहार होने चाहिए लोक में ईश्वर की उपासना पूजा साधना आदि के विषय में बहुत प्रकार की विधियां प्रचलित हैं सामान्य लोगों को इन सभी विधियों को देख करके निश्चय होता ही नहीं है कि इनमें से कौन सी विधि ठीक है उन लोगों की यही मान्यता बन जाती है कि कोई भी ठीक है किसी को भी कर लो सभी से एक ही परिणाम आना है किंतु ऐसा संभव नहीं होता है दो विरोधी यदि हों तो उनमें से एक सत्य होगा अथवा दोनों ही असत्य होंगे ऐसे ही दो से यदि जितने भी विरोधी अब होते जाएंगे वो सभी के सभी असत्य होंगे उनमें से एक सत्य हो सकता है अथवा सारे के सारे असत्य होंगे लेकिन विरोध है तो असत्य होंगे सत्य नहीं होगा ऐसे ही उपासना पद्धतियों में भी साधना पद्धतियों में भी यदि विरोध है तो समझना चाहिए या तो दोनों गलत हैं या दो में से एक कोई न कोई गलत अवश्य है तो हमको भी जो वैदिक मार्ग पर चल रहे हैं अपनी साधना उपासना ईश्वर की भक्ति पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए उसके लिए हमारे लिए ये पुस्तक निर्देशक है एक प्रकार से हमारी उपासना पद्धति का विधान है इसमें स्वामी दयानंद ने वेद मंत्रों को चारों वेदों से छांट-छांट करके इसमें संकलित कर दिया है विशेष रूप से जो ईश्वर से संबंधित मंत्र है और स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हैं उनका इसमें संकलन किया हुआ है एक बात यहाँ जानने की है जब हम स्वामी दयानंद का नाम लेते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है किसी भी वस्तु को व्यक्ति को स्थान को किसी को भी हम देखते हैं तो उसको देखने के पश्चात हमारे मन में कोई ना कोई भाव उत्पन्न होता है एक मान्यता उत्पन्न होती है कि यह वस्तु ऐसी है। और जो भी वो मान्यता हमारी उत्पन्न हो रही है वस्तु को देख करके ठीक वैसी हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं उसके प्रति हमारा जो व्यवहार होता है वो उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर होता है तो वस्तु को देख करके यदि उसका यथार्थ स्वरूप जैसा भी है वैसी अनुभूति यदि नहीं हुई तो व्यवहार उससे विपरीत हो जाएगा और ठीक ठीक अगर उससे संबंधित अनुभूति हो गई तो अब उसके संबंधित व्यवहार हमारे ठीक होंगे इसी का नाम क्या है मान्यता भी है किसी भी वस्तु को देखने के बाद क्या होता है पहले उसका जो स्वरूप है वो हमको ज्ञात होता है ये पुस्तक दिखाई दे रही है आपको तो आंख से केवल देख रहे हैं इतने मात्र तक तो अभी आंख यदि आपकी ठीक ठाक है तो इस पुस्तक का जो ज्ञान हो रहा है वो यथार्थ है क्योंकि तो ने इंद्रियां जो होती है यदि स्वस्थ होती है तो वो यथार्थ ज्ञान ही कराती है और यथार्थ ज्ञान नहीं होता है जितना भाग इंद्रियों का है ध्यान देने की बात है कि इंद्रियां यदि स्वस्थ हों, तो वस्तु से संबंध होने पर जितना भाग इंद्रिये का है पकड़ने का उतना यथार्थ ही ज्ञान होता है लेकिन हमको जो ज्ञान होता है ना वस्तुतः आंख से देखने पर भी यथार्थ नहीं होता है यथार्थ होना चाहिए पर होता नहीं है क्योंकि हमारा व्यवहार विपरीत होता है ना वस्तु से तो वहां पर कारण क्या होता है जितना भाग आंख का था उससे अतिरिक्त और भी हम जोड़ते हैं उसमें केवल उतने से हमको क्या है ना निश्चय नहीं होता है पदार्थ का तो इस कारण से किसी भी पदार्थ का जिस, जिस का हमने अब तक अनुभव कर लिया है प्रत्यक्ष उसके क्या होते हैं संस्कार होते हैं अपने मन में तो उस वस्तु से मिले जो संस्कार जितने भी हैं वस्तु को देखने पर अगर उससे मिलते जुलते संस्कार अंदर हैं तो साथ में वो भी उद्भुत हो जाते हैं फिर तो अब ये दोनों मिलकर के फिर उस वस्तु को हमें दिखाते हैं हाँ जान कराते हैं वस्तु का अकेला नहीं हो पाता है तो इसलिए किसी भी वस्तु को जब हम देख रहे होते हैं तो उससे संबंधित मिलते जुलते जो पीछे संस्कार है ना अपने वो भी उठा लेते हैं और इस कारण से क्या होता है वस्तु का अब जो हम निश्चय करने जा रहे होते हैं वो अनुचित भी हो जाता है अगर संस्कार अनुकूल नहीं था उसके ठीक नहीं था तो अब क्या होगा गलत मान्यता बना लेंगे वहां पर हम हमको अनुभूति जो होगी निश्चय जो होगा वो अशुद्ध हो जाएगा लेकिन दोनों के ठीक ठीक अगर संस्कार अंदर भी थे और वस्तु का स्वरूप भी ऐसा है तो अब जो होगा निश्चय वस्तु को देखकर वो यथार्थ हो जाएगा तो वस्तु को देखते समय क्या एक तो इंद्रियों का ज्ञान होता है और एक सांस्कृतिक भी होता है दोनों जुड़ करके हमको निश्चय कराते इस कारण से पहले किसी भी वस्तु को देखते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने अभी संस्कारों को तो नहीं उठाया हूं उसका केवल शुद्ध जितना है अभी एक रूप उतने ही लेना चाहिए उसके बाद फिर अपने आंतरिक जो अनुभूतियां उससे उसको जोड़ करके फिर अब देखना चाहिए जिसको कहते हैं ना कि किसी पुस्तक को हम पढ़ रहे होते हैं तो अपनी जोड़ के पढ़ते हैं अब इसी एक मंत्र का या वेद का भाष्य कितने का सारे भाष्यकार हैं मंत्र तो वही है ना शब्द वही वर्ण अक्षर सभी वही है लेकिन अर्थ वो नहीं है ना सबका जितने भाषिक आ हैं जितने पढ़ने वाले होते हैं सभी के अर्थों में देखेंगे अंतर तो ये अंतर कहां से आ रहा है इससे नहीं आ रहा है ये तो सभी के सामने बराबर ही वो मंत्र एक ही है सबके स्वामी दयानंद ने भी जो भाष्य किया है महेदर उट ने जो भी भाष्य किया है किसी ने सायण ने मंत्र के शब्द अर्थ सबके सामने बराबर है लेकिन अर्थ में भेद है वो भेद का कारण क्या है उनके भीतर जो है उससे जो मिली हुई भावना अंदर है उसको जोड़ने के कारण ये अंतरा अंतर आ गया तो इस कारण से कहा जाता है किसी भी पुस्तक को यदि आप पढ़ रहे हैं तो पक्षपात पूर्वक नहीं पढ़ना उसको पक्षपात का वही होता है कि उसके विषय में हमने पहले से क्या मान्यता बना रखी है उसको अभी नहीं जोड़ना है पहले उसमें ये देख लो कि क्या लिखा हुआ है समान रूप से उसके बाद अब जब निश्चय करने लगेंगे ना विचार जब करने लगेंगे वहां हम अपनी मान्यता को अब जोड़ के देखेंगे उससे उससे पहले नहीं देखते तो इतनी बात अभी हम इससे इतना लेना है स्वामी दयानंद का जब हम स्मरण करते हैं तो स्मरण करने के बाद हमारे दिमाग में उनकी क्या अनुभूति उठती है कौन सा कैसा व्यक्ति था ये क्या लगता है हाँ स्वामी दयानंद को याद करने के बाद अधिकतर जो भावना उठती है वो यही उठती है ये येदंगा था लोक में खंडन मंडन किया इन्होंने खूब अधिक वो मचाया है इससे आगे हमारी भावना नहीं जाती है और थोड़ा आगे चलेंगे तो ये एक सामाजिक समाज सुधारक थे समाज को राष्ट्र को ये राष्ट्रभक्त थे समाज सुधारक थे यानी दूसरों के लिए कुछ काम करने वाला व्यक्ति था केवल इतनी ही भावना हमारे सामने आती है जबकि इतना पर्याप्त नहीं है उसके अंदर जो व्यक्तिगत गुण थे ना यानी स्वयं क्या करता था वो अपने लिए क्या करता था ये वाला भाव नहीं आता है अपने लिए क्या किया उसने कैसे कैसे किया उसने कितना किया है अपने लिए ये वाला भाव हमारे सामने नहीं आता है दूसरों के लिए क्या किया कैसे कैसे किया ये वाला आता है और उसमें भी अधिक समूह के लिए तो इस पुस्तक को पढ़ते समय उनका जो सामाजिक स्वरूप प्रधान जो दिखता है हमको वो गौण करना पड़ेगा उनका जो अपना व्यक्तिगत था आंतरिक भावना क्या थी उनकी वो हमें लेनी होगी यहां पर हम सभी या आप यहां बैठे हुए हैं तो यहां जो विचार और व्यवहार अपने है ना वो प्रमाणिक नहीं है वो हम नहीं है कमरे में जाकर के अकेले स्वतंत्र रूप से जहां बैठेंगे उस समय आपके कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं समझना वो ही मैं हूं दूसरे के सामने हम बहुत अधिक शिष्ट बन के रहते हैं अच्छे बन के रहते हैं अच्छा ही बोलते हैं लेकिन अंदर जब चले जाते हैं ना वहां हम सारा बदल देते हैं अपना वहां जो विचार यानी बिल्कुल स्वतंत्र स्थिति में एकांत में जहां हम निर्वाद है वहां देखो किस विचार की प्रधानता है वहा जो विचार आ रहे हैं समझिए वही अपना प्रमुख रूप है यहाँ बैठे हैं तो यहाँ तो स्तुति प्रार्थना उपासना के भक्ति के विचार ठीक है उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन कमरे में अकेले जाके बैठ जाओ अब देखो क्या विचार आएंगे ये नहीं आएंगे तो वो रूप अपना असली है ये वाला असली नहीं है दबाव के कारण बना हुआ है अभी जो हम कुछ कर रहे हैं वो दूसरे के दबाव से कर रहे हैं अपनी स्वतः मतलब अनुभूति ये नहीं है प्रवृत्ति नहीं है अपनी प्रवृत्ति जो स्वाभाविक है वो वहीं उत्पन्न होगी जहां आप निर्वाद रूप से हैं। वहां आप देखेंगे कि फिर पता नहीं कितने तरह के विचारों को उठाएंगे आप सारे के सारे विचार लौकिक होंगे इन विषयों से संबंधित होंगे वहां ईश्वर से संबंधित या आत्मा से संबंधित ये वाले विचार नहीं होंगे वहां पर तो इस कारण से क्या होता है हमको ये देखने का होता है कि हम व्यक्तिगत रूप में पहले क्या है अकेले में जब होते हैं व्यक्तिगत रूप में होते हैं तो उस समय हमारी क्या भावना होती है वो प्रमुख देखने की होती है तो स्वामी दयानंद के बारे में उनका जो व्यक्तिगत भाग है पहले वो देखने का होता है उन्होंने चाहे वेद वेदभाष्य किया चाहे कितने ही ग्रंथ लिखे उस ग्रंथ में ईश्वर से संबंधित जितनी व्याख्या उन्होंने की है और किसी भी विषय से संबंधित नहीं की है चारों वेदों में आप देखेंगे ईश्वर के बारे में जितना उन्होंने लिखा है, उतना में नहीं लिखा है। लेकिन यह विषय हमारे लिए नहीं आता है सामने उन्होंने अपने जीवन को पहले इस रूप में लाने के लिए कितना त्याग किया है कितनी तपस्या की है ईश्वर के लिए मतलब कितना समर्पित रहे हैं वो ईश्वर के प्रति उनकी कितनी अटूट भावना थी ये वाला भाग हम सामने नहीं ला पाते हैं गरीबों के लिए क्या किया औरों के लिए क्या किया जो विधर्मी हो रहे थे उनके लिए क्या किया ये तो लाते हैं लेकिन उस विधर्मी को लाने से पहले योग्यता उन्होंने कैसे बनाई अपनी किस चीज को वहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया है? ये वाला भाग हमारे लिए गौण रहता है यानी देखना उसको भी है, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है देखना उसको है, लेकिन देखना है उसका आधार क्या था पहले ये व्यक्ति क्या है तो पहले ये व्यक्ति क्या है अटूट ईश्वर उपासक है ईश्वर के प्रति स्वामी दयानंद की जितनी अगाध निष्ठा है जितनी आस्तिकता इनके अंदर है वो मुख्य चीज है समाधि के लिए या उपासना के लिए जितनी प्रधानता ये रखते थे उतनी प्रधानता अन्यों के लिए नहीं रखते थे तो अपने को पहले इन चीजों पर ध्यान देना होगा उसके बाद ये समझ में आएगा कि उन्होंने क्या कहा है अगर दूसरा रूप सामने लगते हैं, तो ये वाला अर्थ फिर समझ में नहीं आएगा इतना स्वामी आनंद को हम पूर्ण नास्तिक आस्तिक नहीं मानते हैं पूर्ण योगी नहीं मानते हैं कहने को तो कहते हैं लेकिन किसी को कहते समय उसके जो गुण आ जाने चाहिए ना वो नहीं आता है ना अपने में इसका मतलब है उस रूप में नहीं देख रहे हैं अगर उनको ईश्वर निष्ठ मानेंगे तो मानते ही अपने को फिर लगेगा मुझे ऐसा होना चाहिए किसी के अंदर जो कोई विशेष गुण जब याद करते हैं ना तो उसमें अपने को अनुभूति होती है कि मैं भी ऐसा बनूं। ये वास्तविक स्मृति है उसकी लेकिन अगर मैं भी ऐसा बनूं, ये वाला भाव नहीं उठ रहा है तो हम गौण रूप में उसके गुण को वहां याद कर रहे हैं तो प्रधान रूप से हमें स्वामी दयानंद के इस गुण को याद करना होगा सत्याग प्रकाश के बारे में जैसे बताते हैं तो उसमें यही मुख्य आता है कि उन्होंने खंडन किया है जितने भी मत मतांतर थे कुरियां थी इन सभी का खंडन किया है ये भाव आता है लेकिन ऐसा नहीं है उन्होंने वास्तविक ईश्वर का मंडन किया है सत्याग प्रकाश के अंदर शुरुआत ही इसी से की है ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है यहीं से तो उन्होंने आरंभ किया फिर आगे अब उस वास्तविक ईश्वर को जानने के लिए हमारा जो जीवन का आरंभ हो रहा है किस प्रकार से होना चाहिए तो इसको ध्यान में रखते हुए अब उन्होंने दूसरे सम को बनाया हमारा जीवन यानी बाल्य काल अगर इस तरह से नहीं चलता है तो उस ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे यहां भी उनको मतलब ईश्वर ही है दूसरे समूलास में भी वैसे वर्णन पढ़ेंगे तो कहेंगे बालकों की शिक्षा का वर्णन है लेकिन बालकों की शिक्षा का निमित्त क्या है वहां वहां जो विशुद्ध ईश्वर पहले में पढ़ा हुआ है वहां तक पहुंचाना निमित्त है उनको फिर उसी ईश्वर को जानने के लिए तीसरे समूलास को और उसी को जानने के लिए फिर चौथे का कहा इस उस ईश्वर से संबंध किस प्रकार के गिरस्त का रहेगा गिरस्त में जाने के बाद व्यक्ति किस प्रकार से आचरण करे जिससे कि पूर्वोक्त ईश्वर के साथ वो जुड़ा रहे अगर वैसा आचरण नहीं करता है तो नहीं जुड़ पाएगा फिर इसी तरह से चाहे वनप्रस्थ का सन्यास का दिया वो ईश्वर से जोड़ करके दिया है संयासी भी होगा इसी की स्थापना करेगा इसके बाद सातवा आठवां नौवा तो है ही मुख्य रूप से ईश्वर पर रखिए सारा आध्यात्मिक योग तो अधिक है फिर आगे इसी तरह से हमारा व्यवहारिक जीवन जो चलेगा दसवीं में जो दिया वो सारा का सारा क्या है ईश्वर से तुलनात्मक स्थिति है वो सब और फिर आगे जो ग्यारहवें बारहवें से जा दिया वो सीधा कर दिया जो गलत ईश्वर है यानी पहला जो हम कह रहे हैं उसके विरुद्ध ईश्वर कैसा होता है जो मान्यता रखी है यानी कि ईश्वर तो ऐसा है तुम नहीं मान रहे हो तो इसको बताना ही वस्तुता तीसरा में चौदहवी आके जो कि उद्देश्य ना कि उनके ईश्वर को खंडन करना है उनका मुख्य उद्देश्य अपने ईश्वर की स्थापना यानी सत्य बात आप कह रहे हैं तो उससे संबंधी जो असत्य है वो तो पर बताना पड़ेगा ना कि ये असत्य है तो पूर्वोक्त ईश्वर की जैसी उन्होंने सिद्धि कर दी है उसके विरुद्ध में जो दूसरे प्रकार के ईश्वर की मान्यता चली हुई है वो कैसी है उनको फिर दिखाना था तो ईश्वर की स्थापना ही उनका उद्देश्य है ना कि दूसरे का खंडन करना उद्देश्य तो ऐसी भावना लेकर के फिर हमको स्वामी दयानंद को समझना चाहिए उसी भावना से हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे आगे आपको इन वेद मंत्रों में ऐसा मिलेगा स्वामी दयानंद अत्यंत को हृदय के बाहरी रूप उनका बहुत कठोर है इतना भी है लेकिन इसके अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बालक होता है ना बिल्कुल ऐसी भाषा का फिर इसमें प्रयोग हो गया है यानी कि जब व्यक्ति अति क्या कह सकते हैं शांत अवस्था में होता है अति समर्पित होता है किसी के तो समर्पण होने के बाद वो बिल्कुल सरल हो जाता है उस अवस्था में फिर वो अपनी वहां मंत्र में या शब्दों से क्या कहा जा रहा है वो गौण रहता है वहां केवल रहता है कि मैं समर्पित हूं आपके बस तो ये सारी भावनाएँ इस पुस्तक के अंदर धीरे धीरे आएंगी मंत्रों के माध्यम से जो व्याख्या ये करेंगे वो सारी सारी चीजें आएगी तो स्वामी दयानंद के अंदर जो भक्ति थी निष्ठा थी आध्यात्मिकता थी उसके आधार पर उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है और यही मानना चाहिए कि वो पूरे आध्यात्मिक थे ईश्वर भक्त थे ये प्रधान रूप से उनका व्यक्तित्व है इसका कुछ अंश उन्होंने बाहर भी प्रयोग किया कि दूसरे लोग भी ऐसे बन जाएं तो वो अपने भाग को गौण रखना है इसको मुख्य रखना है फिर ये पुस्तक अपने को समझ में आएगी अब इसकी जो भूमिका है उन्होंने किस प्रकार से लिखी है वो हम पढ़ लेते हैं कुछ सर्वात्मा सच्चिदानंदो अनो यो न्यायकृत सूची भूया तमाम सहाय नो दयालु सर्वशक्तिमान सर्वात्मा सर्वात्मा का मतलब हुआ सबकी आत्मा सबकी आत्मा का मतलब क्या होता है इस शरीर के अंदर जैसे हमारी आत्मा है जब तक तभी तक ये शरीर हमारा चलेगा अगर इससे आत्मा को निकाल दें तो क्या होगा फिर ये समाप्त हो जाएगा नष्ट हो जाएगा तो ऐसे ही जितना जो कुछ भी है लोक में इसमें से ईश्वर को यदि निकाल दो तो इसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा कोई भी अपने स्वरूप में जिसमें अभी दिख रहा है अगर ईश्वर का संबंध कट जाए इनसे तो ये अभी के अभी नष्ट हो जाएंगे तो जैसे आत्मा के रहते हुए ये शरीर चलता रहता है ऐसे ही ईश्वर के रहते हुए ये सारा कुछ चल रहा है इस कारण से क्या है सब की ईश्वर आत्मा है सभी का आधार है आत्मा का मतलब यहां है आधार सभी का आत्मा प्रेरक है आधार है सर्वात्मा और फिर कैसा है वो सत आनंद सत है चित है और आनंद है सत का मतलब होता है ये जैसे आपको दिख रहा है तो बिल्कुल खड़ा दिख रहा है ना विद्यमान इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है कि ये वस्तु है कि नहीं कैसा है क्या है बिल्कुल खड़ा दिख रहा है हाँ है विद्यमान उपस्थिति तो इसका नाम है सत्य सत का मतलब विद्यमान जिसकी सत्ता है जिसका भाव है जो खड़ा है रहता है उसको कहते हैं सत्य तो जैसे ये वस्तु है ऐसी के ऐसी ईश्वर भी है तो अब अपने को अंतर देखना है कि इसको हम जब कहते हैं कि ये है तो हमको कैसा लगता है और ईश्वर को जब कहते हैं कि है तो कैसा ऐसा लगता है कि नहीं लगता है वो अगर नहीं लगता है तो वो सत नहीं आ रहा है समझ में क्योंकि सतकार अर्थ यही है लगना कोई जी हाँ बिल्कुल है ये इधर उधर नहीं है हमसे परोक्ष नहीं है इधर उधर नहीं है नहीं नहीं है।, है बिल्कुल ये भाव जो होता है सत का अर्थ होता है तो इन वस्तुओं में जैसे हमको लगता है बिल्कुल है ऐसी के ऐसे जब ईश्वर में लगने लगेगा तो समझना अब सत्य अर्थ हमको समझ में आ गया और जब तक अभी दूरी दिख रही है तब तक प्रयास करना होगा अभी नहीं आया शब्द तो ठीक है आ गया अपने को समझ में लेकिन वो शब्द का अभी ईश्वर के साथ जो पदार्थ है द्रव्य है उससे हम संबंध नहीं कर पा रहे हैं अभी तो उस अर्थ तक जाना है उस, उस स्तर तक ले जाना है इसको ऐसी चित चेतन कहेंगे तो चेतन कहने के बाद जैसे आप लोग देखते हैं कभी कीड़ा होता है बिल्कुल पड़ा रहता है तो लगता नहीं तो मरा हुआ है और थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करने लग जाता है तो अपने में अंतर आता है कि नहीं देख करके एकदम अंतर आता है कि अरे ये तो जीवित है तो वो क्या है चित्त है चेतन है मतलब किसी भी चेतनों को देख करके हमको ऐसे ही लगता है जिसको देख रहे हैं ये चित्त है ना बहुत अंदर से एक तरह से प्रसन्नता है जो कुछ कहीं ना एक विशेष स्थिति रहती बनी हुई तो जब कह रहे हैं कि यह चेतन है तो ऐसा की ऐसा ईश्वर में भी लगना चाहिए तो समझना है कि ईश्वर को हम चित कह रहे हैं चेतन है ये ऐसे आनंद स्वरूप है वो जब गर्मी में शर्बत मिल जाता है पीने के लिए या छाया में आ जाते हैं तो प्रसन्नता होती है ना चित के अंदर वो आनंद की स्थिति है ऐसी स्थिति यदि आती है ईश्वर को स्मरण करके या जान करके तो समझना चाहिए आनंद शब्द का ठीक अर्थ हम जान रहे हैं तो इस तरह से वो सच्चिदा नंद है इन गुणों वाला है और अनंत है वो अनंत का मतलब होता है कोई चीज हमको होती हुई दिख रही है कुछ दूर तक लेकिन उसके आगे कहाँ तक है केवल ये नहीं दिखेगा है इतना तो दिखेगा लेकिन कहाँ तक है ये नहीं दिखेगा अगर नहीं है ये दिखिया तो अनंत नहीं है वो नहीं है का तो मतलब नहीं है शांत हो गया ना वो है ये लगना चाहिए लेकिन कहाँ तक है ये केवल इतना भाग नहीं लगेगा उसका नाम है अनंत सड़क पर चल रहे होते हैं तो दूर दूर तक सड़क दिखती है ना आगे दिखाई नहीं देती लेकिन ये नहीं लगता है सड़क नहीं है ये तो लगेगा कि सड़क है तो लेकिन आगे कितना है ये नहीं है तो ये अर्थ है अनंत का लेकिन अगर ये लगता होगी है ही नहीं तो वो अनंत अर्थ नहीं होगा तो ईश्वर के बारे में ये लगना चाहिए कि पदार्थ तो है वो उसके अंदर गुण है लेकिन कितने हैं ये मात्रा केवल नहीं आएगी ये नहीं होगा कि पता ही नहीं कितना है तो ऐसे वो क्या है अनंत है और न्यायकृत न्यायकृत मतलब न्याय करने वाला हर समय जैसे यहाँ न्यायाधीश न्याय करते हैं कोई भी उचित क्या है अनचित क्या है इसका निर्णय देने वाला न्यायकारी होता है तो वो न्याय करने वाला है और सूची पवित्र है अपवित्र हमको दुख होता है है उसका नाम हमको स्वाभाविक घृणा होती है उससे लेकिन जिसमें स्वाभाविक रुचि होती है और उससे सुख होगा आगे उसका नाम है सूची तो ऐसा ही स्वरूप क्या है ईश्वर क्या है वो सूची स्वरूप वाला है भूयात तमाम अब यहाँ पर क्या है तमप का प्रयोग किया हुआ है भूयात एक तो रूप बनता है विधि लिंग का उसमें और ये प्रत्यय लगा हुआ है तमप प्रत्य अलग से इस कारण से हो गया बहुत अधिक मात्रा में भूयात तमाम सहायो नो नो माने हमारा हमको सहाय जो सहायता करने वाला है बहुत अधिक मात्रा में जो सहायता करने वाला है और कैसा है वो दयालु है दयालु का मतलब होता है जिसका देने का स्वभाव होता है यानी कि ये सुखी हो जाए ये भावना जो है यही क्या है दया है हमको जो हर समय सुख देने के लिए तत्पर रहता है वो क्या होता है दयालु होता है कोई चीज दे देगा उठा करके इसका मतलब नहीं है मूल चीज है कि हमारे अंदर दुख नहीं हो करके सुख रहे विद्यमान ऐसी भावना जिसमें होती है वो दयालु कहलाता है तो ईश्वर के लिए कहा है वो दयालु है और वो दयालु यानी जिसमें हर समय हमको सुखी करने की भावना विद्यमान रहती है वो हमारे लिए सहायक बने और और भी क्या विशेषता है सर्वशक्तिमान वो किसी से डरने वाला नहीं है दुर्बल नहीं है एक व्यक्ति तो होता है ना हमको वचन दे देता है कि हाँ जी ठीक है आप चलो आगे मैं आपको सहायता करूँगा और कल को कहता जी वो तो दूसरा काम आ गया इसके सामने में क्या बोल सकता था तो वहां पर हमारा काम रुक जाता है फिर तो ऐसी स्थिति ईश्वर में नहीं होती है वो किसी भी परिस्थिति में किसी से नहीं दबने वाला होता है सर्वथा समर्थ है वो सारी शक्ति उसके अंदर है ऐसा कोई है नहीं उसको दबाएगा तो ये व्यक्ति सदा क्या होगा जो जैसा कहेगा वैसे करेगा आगे भी क्योंकि दबने की स्थिति नहीं है तो वो तो जो प्रवाह में ही चलेगा ना इस कारण से ईश्वर क्या है ऐसा है ईश्वर सक्समान है और वो हमारी सहायता करने वाले हैं दूसरे में बताया ऋतु रामांक के अव दे चैत्र मासी सीते दले दशम्याम गुरुवारे अयम ग्रंथारंभ कृतो मया इसमें पुस्तक कब बनाई गई है उसका समय दिया हुआ है समय देने के लिए संस्कृत में दो पद्धति होती है एक तो क्या होता है अंकों को शब्दों में बोलते हैं और दूसरा होता है उसके पर्याय रूप में भी बोला जाता है पर्याय का मतलब होता है जैसे यहाँ क्या लिखा है चक्षु राम अंक चंद्र चक्षु राम अंक और चंद्र ये चार शब्द हैं तो चार शब्दों में क्या होता है इस तरह किससे जब लिखते हैं ना तो वहाँ अंकों को उल्टा करते हैं अंका नाम वामनो गति संस्कृत की एक परिभाषा है अंका नाम वामनो गति अंक हर समय बाई तरफ से लिखे जाते हैं आपने लिखा उन्नीस दो तो एक तो दाही तरफ आ गया ना यहाँ लेकिन जब संस्कृत में लिखने लगे ना शब्दों में वो पहले आ जाएगा 20 बाद में चला जाएगा एक पहले आ जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है चक्षु का मतलब होता है यहाँ दो चक्षु दो चीज का प्रतिनिधित्व करता है आंखें दो होती है ना इस कारण से चक्षु जहां लिखा हुआ आएगा अंक अर्थ में तो उसका अर्थ होता है दो तो पहले लिख देंगे दो अब लिख चक्षु लिखा हुआ है तो इसमें दो ले लीजिए अंत में है ये फिर उसके बाद लिखा हुआ है राम तो राम हर्ष में तीन का वाचक होता है तीन राम हुए ना बलराम हुए और श्री राम हुए और एक परशुराम हुए तीन राम प्रसिद्ध हैं लोक में तो इस कारण से ये राम शब्द भी तीन के लिए वाचक हो गया है तो राम शब्द जहां लिखा हुआ रहेगा उसका अर्थ होगा तीन तो पहले क्या लिखा दो आ गया चक्षु दो ही आंखें होती है इसलिए दो लिखेंगे उसके बाद उसके पश्चात लिखेंगे तीन उसके बाद है लिखा हुआ अंक अंक क्या होते हैं नौ होते हैं गणित में एक दो तीन चार से लेकर के नौ तक अंक होते हैं बाकी शून्य हो जाता है तो अंक शब्द जहां भी पड़ा हुआ रहेगा होगा नौ तो दो हो गया तीन हो गया फिर नौ हो गया और उसके बाद क्या लिखा हुआ है चंद्र चंद्रमा एक होता है इस कारण से चंद्र शब्द क्या होगा एक का वाचक है तो अब चार अक्षर हो गए तो कितने बन गए ये उन्नीस बत्तीस हो गया है तो इसको बोलेंगे अब के चैत्र महीने में कहते कहते हैं हैं पक्ष को कृष्ण पक्ष को तो शुक्ल पक्ष में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में दशम्याम दशमी तिथि को और गुरुवारे गुरुवार के दिन अयम ग्रंथ यह ग्रंथ मै आरंभ कृत इस ग्रंथ का मैं हमने आरंभ किया है स्वामी लिखा कि उन्नीस चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार के दिन हमने इस ग्रंथ को लिखना आरंभ किया है या किया था बहु भी ही प्रार्थिता सम्यक ग्रंथारम्भ कृतोधुना हिताय सर्व का नाम ज्ञान आय परमात्मा प्रार्थिता मतलब वो अपने आप उपासना तो करते थे ध्यान सब कुछ करते थे लेकिन दूसरे लोग थे वो सोचते थे कि हम कैसे करें क्या करें तो आप करते हो तो अपनी वो लिख दो ना तो ऐसे बहुत लोगों ने उनके सामने प्रार्थना की उसके बाद फिर उन्होंने इस ग्रंथ को बनाया कि चलो ठीक है हम बना देते हैं इसके लिए तो बहु भी प्रार्थिता बौद्धों के द्वारा प्रार्थना करने पर सम्यक अच्छी प्रकार से ग्रंथारंभ कर अब मैंने इस ग्रंथ को आरंभ किया है किस लिए सर्वलोका नाम हिताय ज्ञान आय परमात्मा ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर का क्या स्वरूप है उसको जानने के लिए और जानने के बाद लोग के हित के लिए सारे संसार का उपकार होवे यहां भी इस बात को गौण करना है उपासना प्रकरण हर समय व्यक्तिगत होता है सामूहिक नहीं होता है अपने को जो सुन रहे हैं ना ये अर्थ हमको लेना है कि हमारे लिए ईश्वर के साथ हमारा जो होता है हर समय जो संबंध होता है ना वो व्यक्तिगत होता है सार्वजनिक कम होता है व्यक्तिगत अधिक होता है तो इसलिए स्तुति इस प्रार्थना उपासना का जो प्रकरण होगा उसमें कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ होगा उसका मुख्य अर्थ लेना है व्यक्तिगत हमको ऐसे करना है तो ईश्वर को हमको ईश्वर को जानने के लिए हमारे हित के लिए ये प्रधान अर्थ लेना है शब्द का अर्थ तो रहेगा जो है वो यानी अपने को क्या लेना है वो चीज यहाँ है अपने को हर समय एक बचन में लेना होगा मेरे हित के लिए ईश्वर को जानने के लिए इस ग्रंथ का आरंभ किया गया है तो अब ये ले लेंगे कि हमको ईश्वर के बारे में जानना है तो अब क्या करेंगे हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो जब कभी ईश्वर के बारे में संशय होता है या जानना होता है भक्ति उपासना कैसे करनी होती है ये जब जब विचार उठते हैं तो उसके पोषण के लिए इस ग्रंथ को पढ़ेंगे या इस ग्रंथ को पढ़ते समय फिर ये हमको करना है ये भावना फिर वहां पर रखेंगे इस तरह से इस पुस्तक की सफलता होगी